रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सत्रहवा भाग डी एन वाड़िया अठारह से उन्नीस सौ उनहत्तर तक दारशाह नौशेरबान वाड़िया एक पद प्रदर्शक भारतीय भूविज्ञानी थे जिन्होंने देश में भू खोजों की नींव रखी भारतीय भूविज्ञान के आरंभिक दिनों के उनके प्रमुख अवलोकन एवं व्याख्याएं आज भी सर्वमान्य हैं। वाड़िया का जन्म 23 अक्टूबर अठारह को सूरत में हुआ वे सुप्रसिद्ध जहाज डिजाइनर और राय सोसाइटी के फैलो के रूप में सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय खरसेद जी के परिवार से संबंध रखते थे वाड़िया के पिता एक छोटे रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पद पर थे वहाँ अच्छे स्कूल न होने के कारण वाड़िया अपनी दादी के साथ सूरत में रहे और वहीं पढ़े शुरू में उनकी पढ़ाई एक गुजराती स्कूल में हुई और फिर सर जे जे इंग्लिश स्कूल में जब वे ग्यारह वर्ष के थे तो उनका परिवार बड़ौदा आकर बस गया यहाँ पर अपने बड़े भाई से उन्होंने विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ग्रहण किया 1903 में वाड़िया ने वनस्पति शास्त्र और जीव विज्ञान में बी की डिग्री हासिल की 1906 में एम के दौरान उनके विषय जीव विज्ञान और भूविज्ञान थे भूविज्ञान में रुचि पैदा करने का श्रेय उनके शिक्षक ये ये मसानी को जाता है मसानी को प्रकृति से गहरा लगाव था और वे बड़ौदा महाविद्यालय में प्राकृतिक इतिहास के प्राध्यापक थे बड़ौदा के कला व विज्ञान संग्रहालय में भूविज्ञान के नमूनों ने भूविज्ञान का अध्ययन करने में उनकी खूब मदद की 1907 में वाड़िया ने जम्मू स्थित प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और वर्ष तक भूविज्ञान के प्राध्यापक के पद पर काम किया बाद में इस महाविद्यालय का नाम बदलकर महात्मा गांधी महाविद्यालय रखा गया और वह जम्मू विश्वविद्यालय के अधीन हो गया भूविज्ञान के साथ साथ वाड़िया अंग्रेजी भी पढ़ाते थे जिससे पता चलता है कि अंग्रेजी पर उनकी जोरदार पकड़ थी। जम्मू में रहते हुए बाड़िया ने अपनी हरेक छुट्टी में हिमालय के पहाड़ों की सैर की और वहां के भूविज्ञान की जानकारी हासिल की उन्होंने खनिज पत्थर और जीवाश्म इकट्ठे किए जिनका उपयोग करके उन्होंने भूविज्ञान की पढ़ाई को रोचक बनाया वे अपने छात्रों को शिवालिक पर्वतमाला में घुमक्कड़ी तथा खोज यात्राओं के लिए ले जाते थे अपनी सधी हुई निगाह से वे बहुत सी दुर्लभ वस्तुओं को खोज पाए एक ऐसे ही परिभ्रमण के दौरान उन्होंने एक भीमकाई स्तनपाई जीव स्टेगान गणेशा के तीन मीटर लंबे दांत का जीवाश्म खोज निकाला यह खोज बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई